गीता तत्व चिंतन आठवां अध्याय स्वामी आत्मानंद तब तुलसीदास जी ने कहा कि सीढ़ी तो इसलिए लगती है कि जिससे नीचे का आदमी ऊपर जाए परंतु उसी सीढ़ी के द्वारा ही ऊपर वाला व्यक्ति नीचे भी तो आ सकता है हम इतने कोटि कोटि लोग यहाँ नीचे हैं आप अकेले ऊपर तब आप ही क्यों नहीं सीढ़ी का सहारा लेकर नीचे आ जाते और हम लोग एक साथ आपसे मिल भी पाएंगे यह जो ईश्वर का नीचे अवतरण करना है यह ईश्वर की तपस्या है ईश्वर का तप है उसका नीचे उतरना उसका तप है और हमारा ऊपर चढ़ना हमारा तप है हम भी अपने स्वार्थ का त्याग करते हैं क्यों भगवान के पास जाने के लिए तो वही कहा गया जो विसर्ग है वही त्याग है यह त्याग ही कर्म है यदि मनुष्य स्वार्थी हो जाए लोभी हो जाए अपने ही स्वार्थ साधन में मग्न रहे तो संसार नष्ट हो जाएगा आज की इस विषम परिस्थिति में भी त्याग का भाव कुछ लोगों में विद्यमान है इसलिए संसार चल रहा है त्याग का मतलब है यज्ञ दान और तप पूर्व काल में यज्ञ हुआ करते थे हम आज समाज कल्याण के क्षेत्र में जो विभिन्न चेष्टाएँ करते हैं यह भी यज्ञ है दान देते हैं यह भी यज्ञ है और तप करते हैं वह भी यज्ञ है यज्ञ दो प्रकार के हैं पहला द्रव्य यज्ञ दूसरा ज्ञान यज्ञ देवताओं के उद्देश्य से त्यागयुक्त द्रव्ययज्ञ द्रव्यमय यज्ञ से प्राणियों का कल्याण होता है तथा कर्ता के चित्त शुद्धि होती है और परमात्मा में सर्व कर्म समर्पण रूप त्याग विशिष्ट ज्ञान यज्ञ से अपना कल्याण होता है भगवत प्राप्ति और परम शांति प्राप्त होती है अब चौथे श्लोक में अधिभूत अधिदैव तथा अधियज्ञ किसे कहते हैं श्री भगवान इन तीनों का उत्तर देते हुए कहते हैं अधिभूतो अधिभूतम क्षरो भाव क्षर अर्थात क्षयशील जो प्रतिक्षण परिणाम और नाश को प्राप्त होते हैं भाव अर्थात देहादि पदार्थ को अधिभूत कहा जाता है स्थूल या सूक्ष्म देहादि पदार्थ भूतवर्ग प्राणी समूह अधिकार करके ही उत्पन्न होते हैं तथा सतत परिवर्तनशील होकर नाश को प्राप्त होते हैं इसीलिए शरीरादि ही अधिभूत है अधिदेव क्या है पुरुषश्चाधिदैवतम पुरुष अर्थात सूर्यमंडल में रहने वाला हिरण्यगर्भ गर्भ अपने अंशरूप समस्त देवताओं का अधिपति है इसलिए हिरण्यगर्भ को अधिदैवत अर्थात समस्त देवताओं का अधिष्ठाता देवता कहा गया है शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं पुरुष अर्थात जिससे सब जगत परिपूर्ण है अथवा जो शरीर रूपी पूर्व में रहने वाला होने से पुरुष कहलाता है वह सब प्राणियों के इंद्रियादि कारणों का अनुग्राहक हिरण्य अधिदैवत है इस प्रकार इस समूचे विश्व में इस विराट ब्रह्मांड में हम दो बातें देखते हैं एक विनाशात्मक जिसका नाश हो रहा है वह अधिभूत जिसका नाश नहीं होता उसको कहा गया है अधिदैव फिर अधियज्ञ के बारे में कहते हैं अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह वर हे देहधारियों में श्रेष्ठ मैं ही इस शरीर में अंतर्यामी रूप से स्थित हुआ अधियज्ञ हूँ अर्थात मैं ही यज्ञादि कर्मों का अधिष्ठाता देवता यज्ञादि कर्मों का प्रवर्तक तथा उनका फल दाता हूँ यह यज्ञ क्या है हमारे भीतर में जो यज्ञ की क्रिया चल रही है वह विष्णु का रूप है कहा गया यज्ञो वही विष्णु हो विष्णु हो अर्थात जो तत्व तो हमारे भीतर व्यापक होकर समाया हुआ है वही मानो यज्ञ स्वरूप है तुम्हारे इस शरीर के भीतर मैं ही अधि यज्ञ के रूप में हूँ इस प्रकार श्री भगवान का कथन है कि अधिभूत अधियज्ञ और अधिदेव इन तीनों के साथ तब तुम मुझे जान लोगे तो अंतकाल में भी मेरा स्मरण तुम्हें बना रहेगा अर्जुन ने जब इन तीनों के बारे में पूछा था तो भगवान ने कहा कि देखो एक तो छर भाव जिसका नाश होता है उसे भी समझना कि वह भी मेरा ही रूप है यह भी मेरी प्रकृति है मुझसे भिन्न नहीं है जैसे हम देखते हैं सागर को सागर के कितने रूप होते हैं शांत सागर की कल्पना कीजिए नज़दीक से तो सागर शांत दिखाई नहीं देता दूर जाकर ही शांत प्रशांत सागर रहता है परंतु इसी शांत सागर के कितने रूप बहुत बड़ी बड़ी तरंगे भी उठ रही हैं और फिर वहाँ पर फेन भी जमा है बुलबुले भी जमा हैं यह सब सागर की भी समि है सागर की ही तरंगे हैं सागर के ही बुलबुलें हैं सागर का ही फेन है ये भिन्न भिन्न दिखाई देने वाली वस्तुएं वस्तुतः सागर से भिन्न तो कदापि नहीं है बल्कि सब मिलकर सागर ही है ठीक इसी प्रकार ईश्वर के संबंध में भी कह सकते हैं ईश्वर का नष्ट होने वाला भाव ऐसा ही है जैसे सागर का जो बुलबुला उठकर फूट जाता है सागर की तरंग जो नष्ट हो जाती है शांत हो जाती है ईश्वर का क्षर भाव वह है सागर का दूसरा भाव जो शांत बना हुआ है उसको कहा गया अधिदैवत जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है इस प्रकार उस परम पुरुष के दो रूप हो गए एक नष्ट होने वाला भाव है जिसको अपरा प्रकृति के नाम से जाना जाता है दूसरा अविनाशी जिसको अक्षर कहा गया एवं परा प्रकृति भी कहा गया ये दो तो हैं फिर तीसरा कौन सा है वह जो भीतर में बैठकर इन दोनों को संयमित कर रहा है वह अधियज्ञ है जो दोनों को चलाता है लगता है कितना अद्भुत वह सारा का सारा खेल चल रहा है आइंस्टीन से एक बार किसी ने पूछा क्या आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं आइंस्टीन ने कहा हाँ फिर पूछा कि आपकी ईश्वर विषयक धारणा क्या है वे ईश्वर संबंधित धारणा को प्रकट करते हुए कहते हैं सुप्रीम इंटेलिजेंट पावर अर्थात परम बोध में सत्ता ऐसी कोई शक्ति है उसी को मैं ईश्वर का नाम देता हूँ वह शक्ति क्या करती है वह शक्ति नक्षत्रों को तारों को जो अंतरिक्ष में विद्यमान रहते हैं को एक नियम के भीतर बांध कर रखती है उसी शक्ति को मैं परम बोध में सत्ता कहता हूँ तो प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन इस देह में मैं अधियज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हूँ अर्थात क्षर और अक्षर को मैं चलाने वाला हूँ यदि तुम मुझे अधिभूत के साथ अधिदेव के साथ अधियज्ञ के साथ जान लेगा तो मृत्यु के समय भी मेरा स्मरण तुझे होता रहेगा